आप सुन रहे हैं का सामुदायिक रेडियो रेडियो स्टेशन मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहिए रहिए मुस्कुराते नमस्कार ब्रह्म कुमारी नाइनटी रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है जी हां आज संडे है और बच चुके हैं एक, एक बजकर कुछ सेकंड हो रहे हैं और आप कार्यक्रम सुन रहे हैं सलामी जिंदगी और सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में हम लोग हमारे सीनियर सिटीज़न बड़े बुजुर्ग उनका सम्मान करते हैं उनको सुनते हैं उनके जीवन के खास अनुभवों को हम सुनते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारी प्रेरणाएं हमको मिलती है क्योंकि एक एक्सपीरियंस व्यक्ति और एक अनएक्सपीरियंस व्यक्ति के बीच में बहुत बड़ा अंतर होता है और जो एक्सपीरियंस पर्सन है वो हर मुश्किल को आसानी से पार कर लेता है लेकिन जो एक्सपीरियंस जिसके पास कम है वो व्यक्ति बहुत समय लगा सकता है तो इसीलिए जब हम अनुभव सुनते हैं किसी का तो हमारे जीवन में बहुत सारी प्रेरणाएँ हमको मिलती है तो हमारे साथ सीनियर सिटीजन सूरज सिंह जी हैं जो हैदराबाद से बिलोंग करते हैं आइए उनके उनके साथ हम बातें करेंगे सलामी ज़िंदगी में उनके कुछ ख़ास अनमोल अनुभव हम आज के इस शो में आपको सुनाने वाले हैं उनके द्वारा तो आप सभी की तरफ से सूरज सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार सूरज सिंह जी मैं ये जानना चाहूँगा कि हमारे जीवन में बहुत सारी बातें आती हैं लेकिन हम शुरुआत करेंगे आप अभी 60 के करीब जा रहे हैं 60 साठ साल का उम्र आप रन कर रहे हैं तो इस बीच में काफ़ी बड़ा अनुभव आपके पास है तो हम क्यों ना अपनी बचपन की बात की कि, कि आज भारत देश का जो करंट सीनारो है जो हम चीज़ें आज देख रहे हैं हम बड़े बुज़ुर्गों से सुनते हैं या कहीं पढ़ते हैं तो देखते हैं कि आज जो चीज़ें हमारे भारत देश में जो छोटे शहर हो बड़े शहरों में परिवर्तित हो गए हैं जो छोटे गांव थे वो बड़े गांव में परिवर्तित हो गए हैं और बहुत जगह जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जल्दी जल्दी जो है बदल रहा है ऐसा लग रहा है कि भारत जो गाँव था वो एक मेगा सिटी में परिवर्तन होते हुए हमें दिखाई दे रहा है लेकिन आपके अगर पचास साठ साल पहले अगर उस भारत को देखा जाए या उस गाँव को जहाँ पर आप रहते थे तो उस समय के अनुभव तो बहुत ही अलग होंगे <laughs> तो मैं चाहूँगा कि आप अपने बचपन की जो यात्रा है <laughs> उसको हम सुनना चाहेंगे हाँ तो बचपन में मुझे ऐसा लगा था कि पहले पहले हमारे स्कूल बहुत ही दूर हुआ करते थे <laughs> और हमें कोई भी ट्रांसपोर्टेशन के ऐसे मोड्स नहीं थे <laughs> और वहाँ हम अपने सिर्फ ग्यारह नंबर कहिए अपने पैदल पर ही जाते थे <laughs> <laughs> परंतु फिर भी जो अंदर में एक प्रकार की विद्या के लिए शिक्षा के लिए एजुकेशन के लिए जो हमारे अंदर लगन थी उस लगन के तहत हमें वो पैरों से चलना वो दूरी तक का वो तय करना वो सब कुछ नहीं लगता था जैसे हंसते खेलते हुए जाते थे अपने साथी संगियों के साथ और जाते थे बैठते थे फिर वहाँ से समझो ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉक्स जैसे उन दिनों तो ये कहा भी नहीं जाता था हमें तो ओम के लेटर से हमारी चैनल जो है पढ़ाई की शुरुआत हुई थी ओम लिखो बच्चे फिर लिखते थे फिर उसके बाद कह कह करके ये सब पढ़ाई में शुरू हुई तो वहाँ से हमें वो लिखने की भी एक चीज़ ऐसे ब्लैक वो काठ की तख्ती होती थी उस पर काला पेंट लगाया हुआ और उस पर हम चौक से लिखा करते थे वो हमारी लिखने की हिसाब रहती थी और उसमें फर्नीचर भी बिल्कुल ही ऐसे समझो कि साधारण से जैसे समझो आजकल तो अटेंडर लोगों के भी लिए बहुत अच्छे अच्छे होते फिर भी उन सिंपल तरीके से हम लोग बैठते थे परंतु गुरु के प्रति शिक्षक के प्रति हमारी इतनी आस्था रहती थी कि जो उनके मुख कमल से निकलता था, था जो वो सिखाते थे उसमें ध्यान बड़ी ही एकाग्रता हमारी रहती हुँ, हुँ, थी हुँ। तो धीरे धीरे करके गैलअप होता गया कह कह की बात आ गई फिर उसके बाद शब्द लिखो बेटे बोला शब्द लिखे फिर सेंटेंस लिखे करते करते स्टेंजा करते करते वो जीवन आगे बढ़ी परंतु फ्रेंड सर्कल भी ऐसा था उन दिनों की उन सब साथ हम ऐसे खेलते थे और बहलते थे और बात में पूछिए कि बस जिस दिन हमारे समझो फ्राइडे का दिन होता था तो हम समझते थे कि जैसे हमारे गाय के बछड़े को बांध करके जैसे खोल देते ना ऐसे हम ये फ्री हो गए करके दौड़ के बाहर आ जाते थे <laughs> तो वो कभी कभी क्या होता था कि कोई लोग ऐसे फ्रॉड से हमारे बीचों में बच्चे कोई बोलते छुट्टी हो गई करके बाहर निकल जाते वो अभी हुआ नहीं होता था घंटी नहीं बज फिर सर आ जाते हम सैमा जाते थे फिर लगता था कि अरे सर आ गए फिर कैसे गया। अरे किसने किसने किया पर हम नहीं बोल सकते क्योंकि सर के सामने हम सब ऐसे करते तो इस आधार से वो बचपन के दिन बड़े ही निराले थे भीग करके जाया करते थे छतरी भी मुश्किल से हुआ करती थी देखो उन दिनों तो ऐसी तो इस प्रकार की जीवन थी परंतु पहाड़ों की कुछ ऐसी जगहों में हमारे स्कूल हुआ करते थे हम पहाड़ी की थोड़ी इधर उतर उतर उत के वहाँ जाते थे और जब पानी बरसात आ जाती थी तो उन तरने में भी, भी बहुत चुनौतियाँ रहती थी तो इस प्रकार का बचपन जीवन बहुत ही अच्छा लगता है उन दिनों को याद करते हैं तो वही उमंग और उत्साह वो बचपन के चीज़ याद आते हैं <laughs> लगता है कि क्या न्यारा और प्यारा जीवन था भले संसार सागर के नए मॉडर्न चीज़ों से हम बिल्कुल ही अनविज्ञ थे ऐसी जगह थे हम आपको बताएं कि मैंने रेडियो नाम की चीज़ सुनाई भी नहीं था हमारे गांव में पहली बार रेडियो आए हमारे सारे गांव के लोग जमा हुए और उस रेडियो के सामने हम खड़े हैं हमको लगता है कितने लोग इसके अंदर बैठे हुए हैं एक बॉक्स के अंदर इतने लोग कैसे बैठ गए हम पूछ लेते हैं क्यूरोसिटी से हाँ बड़े बहुत लोग रहते हैं इसमें कभी माँ की आवाज़ आ रही कभी बाप की आवाज़ रही कभी फेमेल मेल की आवाज़ आई कभी बच्चों की आवाज़ इतने सारे लोग एक पॉकेट के अंदर कैसे जमा हो जाते ऐसी किस्म की जीवन देखो और कभी ये प्लेन इत्यादि आते थे सारे घर से बाहर निकल के उसको देखते थे देखते ही देखते रह जाते थे मोटर कार ये सब रिक्शा साइकिल भी हमने नहीं देखा था तांगा भी नहीं देखा था ऐसी जीवन में से मैं मेरा जन्म हुआ है और जब उन्होंने फोटो दिखाया हमें कि ऐसी कार होती है ऐसी साइकिल होती है ऐसी थ्री व्हीलर होती है ये प्लेन होते हम ल, सोचते थे कि पता नहीं हम कब इन चीज़ों को लाइव में देख सकेंगे करके ऐसी कल्पना की उड़ान हमारे मन में रहती थी ये सब जीवन बचपन का रहा जी अच्छा उस समय आपके माता पिता वगैरह क्या करते थे माता पिता माता जी थे थे हाउसवाइफ एक तरीके से से वो समाज सेवा भी जुड़े हुए थे। और वो थोड़ा बिजनेसमैन भी थे बिजनेस अच्छा। भी किया करते थे और परिवार बहुत ही बड़ा था अच्छा परिवार की बात पूछोगे तो साठ के करीब हम एक ही परिवार में थे अच्छा और हम सात भाई थे पांच बहनें थी वन डजन हम फैमिली में ही थे आ, आ, और दो हमारी माँ थी एक बड़ी माँ छोटी माँ तो इतना बड़ा एक माहौल रहता था घर का कि बात मत पूछिए, तो हमारे लिए सदा ही एक फेस्टिवल, फेस्टिवल कई फेस्टिवल चलता, हा, हा। हा। और हम ऐसे अनुभव करते थे कि जैसे बहुत बड़े एक संगठन के साथ ज्वाइंट फैमिली थी और ये हमारा जीवन था खाना एक ही जगह खाना सबका एक जगह बनता था हम एक ही जगह रहते थे खेल पाल ये वो मे, मेले मला खड़े में जाना ये सब चीज़ें तो ऐसा अच्छा फैमिली का जैसे समझिए बचपन का जीवन मेरा गुजरा क्योंकि एक संगठन के साथ नहीं। नहीं। वो सब ऐसी अनुभूति है कि मुझे अलाउननेस अच्छा नहीं लगता था अच्छा ताकि हमारे बस सवेरे हुआ मैने एक फेस्टिवल शुरू हो गया जहाँ साठ जने एक ही छत के नीचे रहते हैं हाँ, तो कितना तो अच्छा लगता ऐसा तो वहाँ मना आपका रहने का वगैरह सब अलग अलग था कि कैसे इकट्ठे हॉल में सोते हैं कैसे नहीं रहने का क्या है रहने का फिर अलग अलग रहता था अलग नहीं तीन चार तीन चार के करीब हम लोग रहते थे अच्छा कि एक-एक के लिए तो उन बचपन में कहा से रहेंगे तो ऐसे रहते थे फिर भी सब अच्छा सेटअप था मैंने सबसे मिल कोई हमारे आपस में लड़ाई झगड़े ऐसी बात नहीं होती थी सब हंस करके एक दूसरे के साथ रहते और जब खाना खाते समय इतना मज़ा आता था सभी के बस एक राउंड सर्कल <laughs> में बैठते और बढ़ता जाता तो इसलिए बहुत ही अच्छी जीवन थी वो जीवन को याद करता हूँ तो आज भी लगता है कि क्या हम कैसे जीवन में जिए हैं करके फिर उसके बाद थोड़ा सा थोड़ा सा आगे आया थोड़ा सा आगे आया तो मैं समझे मेडल कॉलेज में पहुंच गया प्राइमरी को पास करके ऊपर में आ गया से हाँ तो उसमें चले गए तो फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि हम जहाँ जिस एरिया से प्लेन एरिया में जाते थे परंतु 140 किलोमीटर 140 किलोमीटर हाँ 140 एक सौ तो किलोमीटर की दूरी विदाउट एनी ट्रांसपोर्टेशन अच्छा पैदल ही जाते हाँ हम एक दिन में करीब 60 70 किलोमीटर पहाड़ियों में चल चल करके वहाँ पर हम जैसे कैंप होता है ना रात को सभी हम लोग एक हम जिस स्टूडेंट्स रहते थे हम बढ़ते थे तो एक बात की निराली बात देखो हम कुछ जंगल के बीच में रह गए थे रात को कुछ बाघ की आवाज़ आने लगी हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हम लोग को लगा भाप रे अब अब क्या करें तो हम लोग को इतना गाइडलाइंस थी कि जब आग को तेज़ करोगे तो वो सामने नहीं आ सकता हाँ, तो हम आग को पूरा तेज़ करके फिर क्योंकि कुछ लोग गार्डिंग के लिए रहते थे कुछ कुछ लोग हेरचाह करते थे कुछ लोग सो जाया करते थे अच्छा, पहरे अच्छा। में रहते थे तो ऐसे तो आवाज से ही बाघ की आवाज आने लगी अच्छा। वहां करके आने लगी, सभी सहमा गए फिर बोला ठीक है डरो नहीं जो है ना बाघ को भी आग से डरता है आग को तेज करो तो मुड़े लगा दिए तेज तो फिर समझो वो टल गए हमारे ऊपर वैसे नहीं आया अच्छा। तो इस प्रकार देखो चलते चलते चलते चलते हम इतनी इतनी लंबी दूरी तक भी पर मजा आता था देखो हमारे सब अपने सामान अपने पास ही होते थे, थे। रुक्षक जैसा होता है उसी में समझो अपना ओढ़ने का खाने का पीने का सब चीज़ और जहाँ बैठेंगे वहाँ बनाएंगे फिर आगे चलेंगे ऐसे ऐसे करके 140 किलोमीटर दूरी की एरिया तक भी कोई ट्रांसपोर्टेशन का कोई भी यातायात का साधन को प्रयोग किए बिना ही हम लोग वहाँ पर पहुँच जाते थे ऐसे दिन की अपनी दिनचर्या थी ऐसे दिन भी यात्र जीवन में हमारे बीते हैं ये भी अपने जीवन के एक अच्छे से अनुभव है सही बात इसमें बहुत ही अच्छा लगता था हाँ जी चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आपने स्कूलिंग आपका पूरा पूरा हुआ और उसके बाद सेकेंडरी स्कूल आपने पूरा करने के बाद फिर आप कॉलेज वगैरह भी किया हाँ जी कॉलेज किए फिर उसके बाद मेरे को लगता था कि बहुत ही फैकल्टी थी उस फैकल्टी ने मुझे सबसे पहले देखिए थे स्कूलिंग का पूरा किया मैट्रिक का पूरा किया मैट्रिक पूरा करते ही अब मुझे लगा कि कौन सी फैकल्टी में जाए तो घर से थोड़ा वो रहता था कि तुमको साइंस में जाना है तो साइंस फैकल्टी का मैं उस कॉलेज में जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम देना था सब ने बोला कि एंट्रेंस एग्जाम बहुत ही टफ है उस प्रवेश परीक्षा को देना आपके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है क्या करेंगे तो मन में रहती थी कि हम सबको बरदान देने वाला कोई ऊपर बैठा हुआ है। तो उसके लिए मन में पुकार आता था, था कि चलो भगवान ऊपर बैठा है मैं तो अपने मेहनत कर लूँगा पर ऊपर में बैठा हुआ उसको मन से स्मरण किया करता था तू देखना मेरी इज्जत तो बचाना करते मन में ऐसे पुकारा कर लिया करता था पढ़ाई लिखाई की फिर सब बोला हुआ डराया हुआ था इस जो प्रवेश परीक्षा है उसमें पास होना आपको बहुत चुनौतीपूर्ण है नहीं, नहीं। बहुत वो मुश्किल का है फिर भी मैंने अपने मन में जो दृढ़ रख ली कि जो सोच लिया तो दिया तो आ गया चार पाँच नंबर में मेरा नंबर आ गया अरे तो मुझे लगा कि वाह अरे मेरी कोशी ने सुनी है करके मैं दाखिल हो गया अच्छा, अच्छा। तो फिर अच्छे से पढ़ाई लिखाई की फिर भी क्या है वो फैकल्टी मेरे को उतना जो है ना वो विज्ञान वो वाली। फिजिक्स वाली जो थी जो वो फिजिक्स का लाइन था मुझे लगा कि इसमें अच्छा तो फिर मेरा एक साथ में दोस्त था वो दोस्त का जरा भी इंटरेस्ट नहीं था तो मुझे यह अनुभव लगा कि भाई संग तारे कुसंग बोरे बोलते हैं एक संगत आपको राज सिंहासन में भी बैठा सकता है एक संगत आपको जेल कारागार में भी भेज सकता है तो उस दोस्त का बार बार मैं उसके साथ रहता था हम दो रहते थे उसका बार बार रहता था नहीं भाई हमें ये फिजिक्स नहीं पढ़ना है नहीं पढ़ना नहीं पढ़ना छ महीना तक मैं पढ़ा उसके बाद उसके संग का असर पूरा मेरे में पड़ गया फिर मुझे भी लगा कि यार ये इतना बोल रहा है मेरे साथ रहता हम जीव और दांत जैसे हैं साथ में तो उसका असर तो आएगा जैसा संग वैसा रंग बोलते ना जैसा अन्न वैसा मन जैसा पानी वैसी बाणी हो जाती है तो फिर उसने बोला कि क्या चाहते हो आपको क्या है उन्हें हमको सिविल इंजीनियरिंग लाइन पढ़नी है मैंने बोला फिर कैसे करेंगे जान देते चलो फिर प्रवेश परीक्षा दिए वहाँ बहुत अच्छे नंबर लेकर के हम पास हो गए तो तब लगा कि चलो भाई इसकी भी इच्छा है और मैं भी इसी के साथ ही हूँ फिर हमने इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला ले लिया उसके साथ वहाँ से शुरू हुई अपनी यात्रा फिर पढ़ाई में लगे तो वो भी टफ़ सब्जेक्ट थे बहुत ही कठिन थे और नमरिकल भी रहते थे और प्रैक्टिकल भी रहते थे थॉरटिकल फिर भी करते गए करते गए पर उसी बीच में क्या हुआ एक साइड इंटरेस्ट बोलिए एक दूसरा दोस्त हमें मिला वो दोस्त ऐसा था कि कराते का जुड़ो का मास्टर था हम्म हम्म उसका भी संगत हमको थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा आता गया उसने बोला किसी के ऊपर हमला नहीं करना है परंतु आत्म सुरक्षा के लिए जुड़ो कराते बहुत अच्छा है उस पर भी इंटरेस्ट हो लिए अच्छा तो उसके साथ भी लग लिए और सवेरे बोला सवेरे करना होता है एक्सरसाइज उठे उठे के बाद तो समझो सैंड बैग इत्यादि बना करके बस वो सीखना अमृत विले बताओ करते करते करते करते उसके साथ ही बहुत लग करके हम लोगों ने बहुत ही चीज़ें उसमें भी सीखी वो चीज़ भी सीखी पर वो बोला कि उसने बोला था कि इसका मिसयूज़ नहीं करने का है दुरुपयोग नहीं करना है का है जो भी आपके ऊपर कभी ऐसा अतिक्रमण करे जो भी अनाचार किसी के ऊपर अतिक्रमण कर रहा है उनकी सुरक्षा के लिए हमको ये सीखना है चलो वो भी अच्छा ही लगा ये भी सीख लिए परंतु पढ़ाई में पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए फिर भी तो अच्छे नंबर भी आए अच्छे होते होते होते होते हमने अच्छी रीति से समझो ये इंजीनियरिंग लाइन भी अपने से पूरा इंजीनियरिंग की पूरी की बहुत ही अच्छा लग रहा है सूरज सिंह जी बहुत ही अच्छी बात है आपने अपने बचपन की बहुत ही सुंदर जो अनुभव है हमारे साथ शेयर किया है और मुझे लगता है कि हमारे दोस्त इस जो कहानियाँ इस विशेष रूप से सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें कुछ बचपन की यादें जो है उनकी भी ताज़ा हो रही हैं और गाँव का जो बचपन है वो शायद ही बहुत सभी को नसीब अभी नहीं हो रहा है लेकिन जिनको भी नसीब हुआ है वो लोग बहुत ही खुश नसीब होंगे और वो चीज़ें याद कर कर के जो है अपने जीवन को वो बहुत ही सुंदर बना रहे हैं एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि अभी वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का तो ब्रेक में हम चाहेंगे कि आप किस टाइप के गीत सुनते हैं किस टाइप के गीत फिल्मी या कौन से गीत आपको पसंद आते हैं ज़्यादातर मुझे से तो अच्छा लगता लगता है है कि चल उड़ जा रे तेरा देश हुआ बेगाना जी जी, जी. ये गीत मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा मैं इनको भी समझे पहले अच्छे से सुनता था इन चीजों को पहले से इससे फिर एक खुदाए पाके रबल करी कह के बिस्मिल्ला रहमानो रही ये भी था ऐसी ऐसी चीजें थी जी जी मैं मैंने इन चीजों में संगीत में भी मेरी बहुत ही रुचि अभिरुचि है हाँ, हाँ। संगीतों के लिए मुझे बहुत ही अच्छे अच्छे लगते थे हाँ, और आज भी, भी। मैं करीब 500 स्क्रिप्ट मैंने लिखा है गीतों का अच्छा हाँ। मैं लिखता स्क्रिप्ट भी लिखता हूं। आच्छा, आच्छा। जब भी बैठता हूँ मेरे मन में ऐसे फुरने लगते हैं कि बात हाँ, में पूछो मैं साहित्य और संगीत की सुधा और ये म्यूजिक इत्यादि से इन से बहुत ही जुड़ा हूँ और कुछ ऐसे अवसर भी मुझे मिले कुछ चार पांच कैसेट भी बनाते ये हमको ये भी अनुभव हुआ अच्छा। और उन स्टूडियो में जाते थे कैसे म्यूजिक ट्रैक बनाना कैसे संगीत गाने वाले जो गायकों को अनुरोध करके फिर वो भी गाते थे इत्यादि तो इन चीजों को मुझे बहुत ही अच्छा, अच्छा लगता अच्छा, है।, है मैं आर्ट और कल्चर से भी बहुत ही अच्छा मैंने अपनी अभिरुचि रखता हूँ ये मेरे जीवन के बहुत एक सुधापान है चलिए बहुत ही अच्छा आपने बताया और वो जो गीत आपको पसंद है उसको थोड़ा गुनगुना दीजिए हाँ जी चलूड़ जा रे पंछी तेरा दे बे गाना चल उड़ जा रे पंछी तेरा देश हुआ बेगाना, चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना चल उड़ जा रे पंक्षी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 आप सुन रहे जी ने बहुत ही प्यारा सा गीत गुनगुनाया बहुत ही अच्छा गीत उन्होंने सुनाया हमें तो ये गीत आपको क्या सुनाता है क्या मैसेज देता है आपको ये गीत मुझे क्या देता है कि हम ये संसार में एक रैन बसेरा है इस सृष्टि पर आए हैं परंतु इन चीजों के वस्तु के साथ वैभव के साथ मोह और ममता की बड़ी जाल है कहते हैं कि दो पैरों वाला मनुष्य होता है शादी हो जाती है तो चार पैर हो जाते हैं मैंने उसकी रिस्पांसिबिलिटी और बढ़ जाती है तो चार पैर होते हैं जैसे जानवर के चार पाओ होते हैं ऐसे हम भी एक रिस्पांसिबिलिटी के पाओ के साथ बढ़ जाते हैं फिर दो पाव और हो जाते हैं एक बेटा और हो गया और रिस्पांसिबिलिटी बढ़ गई फिर दूसरा बेटी हो गई चार हो गए तो आठ पाओ वाला हो जाता है तो फिर तो हम इतने जकड़ जाते हैं कि आठ पांव वाला कहते हैं कि मकड़ी के आठ पांव हो जाते हैं तो इस प्रकार से देखो जीवन की सब जिम्मेदारियां इतनी बढ़ जाती हैं बढ़ जाती हैं बोलते हैं ना मकड़ी अपने पेट से बच्चे को निकालती है और उन बच्चों से वही बच्चे उनको खा जाते हैं, खा जाते हैं। जाल के अंदर फेंस करके <laughs> तो हम भी कभी कभी ऐसा हो जाता है परंतु इस जीवन में आते हुए भी लोक परलोक का बैलेंस रखते हुए भी हर चीज से तालमेल मिलाते हुए भी अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी अपने अंदर में बैराग भी रखना है और इसके प्रति राग भी रखना है इंटरेस्ट भी रखना है बिदा आप बिना आप किसी चीज़ से एकाग्रचित हुए बिना लगन में लगे बिना उसके साथ रग हुए बिना उसकी अचीवमेंट को उसकी प्राप्ति को अनुभूति को भी आप जीवन में ले नहीं सकें इसीलिए हर चीज़ों में जहाँ आपका अच्छा लगाव रहे तो उसकी अनुभूति और उपलब्धियाँ भी आपको जीवन में स्वर्णिम रूप में इतिहास का रूप लेंगे और अगर उस समय को आपने बर्बाद कर दिया तो फिर आपके हाथों में कुछ भी आने वाला नहीं है तो इस प्रकार राग भी रखिए बैराग भी रखिए दोनों साथ साथ दोनों का तालमेल मिलाते हुए <laughs> जैसे कि सारे गधनी करके जी, जी, हर, हर समरसता को मिलाकर के हम उन स्वरों को सुनते हैं तो भाव विवोर हो जाते हैं अगर एक ही प्रकार का ट्यून बजता रहे दोनों बजती रहे मजा नहीं आता है इसलिए इस गीत में मुझे ये भी बैलेंस है कि करो रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है तुम संसार लेके एक अभिनय करता हो अभिनय भी करो परंतु अभिनय करने करते भी ऐसा ना हो जाए कि अभिनय के पार्ट के साथ ही जुड़ करके उसी को अपना स्वरूप समझ करके वहीं न भूल जाना ये बात जैसे बोलते हैं एक बार क्या हुआ बोलते हैं कि एक रामचंद्र हलवाई वाला था वो बेचारा सदा अपने मिठाई के दुकान में रहता था उसको एक बार इंटरेस्ट लगा कि भाई मुझे भी एक बार जो है ना यहाँ जो है ना रामायण का जो नाटक चलता है क्यों ना मैं भी उसमें अभी नहीं कर लूँ हाँ हाँ हा। तू गया भाई मेरे को अरे आप क्या करोगे तो आप तो मिठाई के दुकानदार हो बहुत बिजी रहते हो आपको टाइम नहीं फिर भी साहब मेरे को भी एक खेलने का है कुछ छोटा सा तो मेरे को दीजिए एक रोल एक रोल दीजिए क्या रोल खोलेंगे को कोई छोटा सा दीजिए ठीक है अब आपको इतना रोल खेलना है क्या रोल आपको हनुमान के ड्रेस में पूरा ड्रेसअप होकर के रॉयल उनकी जो ड्रेस है उस ड्रेस में रहना है और उस समय रावण बड़े तड़ाके से आपको पूछेंगे कड़क शब्दों तो में पूछेंगे कौन है तू करके बोलेंगे तो आपको बोलना है कि मैं राम भक्त हनुमान हूं करके बोलना है इतना ही बस दो शब्द याद कर लो मैं राम भक्त हनुमान हूँ बस हाँ ठीक है पंद्रह दिन तक उनको ट्रेनिंग दी गई अच्छा हर रोज़ ट्रेनिंग दी अब सोलहें दिन को उनको ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करना सवागार में स्टेज में लाया गया बस उनको हनुमान की पूरी ड्रेस और पूरा पहना दी गई हाथ में वो पूरा गदा गड़ा, गड़ा भी सब दे दी गई सब दे दिया। हाँ, सब दे दे, दे दिया। पूरा दी। अब उधर से पूरे गढ़ा के शब्दों में रावण रावण ने बड़ी गर्जाहट से बोले कौन हो तुम करके बोला तो मैं रामचंद्र हलवाई वाला हूँ बोल दिया तो उसकी पंद्रह दिन की शिकायत बाद उसकी हवा हो गई तो सब ने बोला भाई वोटिंग करने लगे ये क्या है ये क्या है ये तो, वाला है।, ये तो है नहीं हनुमान तो। तो में आते हुए भी हमें, कुछ ऐसी नहीं हो जाए जो हम समाज के लिए हास्यास्पद का विषय न बन जाए तो इसीलिए इन चीजों को तालमेल मिलाते हुए हमें देखना है की ठीक है रोल बजा रहा हूँ परंतु तो मेरा असली रूप तो वो है जो मैं हूँ जो आया हूँ इस सृष्टि पर किसी विधाता ने भेजा हुआ है उसकी मैं अमानत हूँ और उसकी विरासत तो हों करके इसको समझ करके अभिनय करेंगे तो अच्छा रहेगा रहेगा इसमें मैं दोनों चीज़ का ही तालमेल देखता हूँ इसलिए मुझे ये गीत बहुत ही नहीं अच्छी अच्छा बात बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और इसको वो भी बहुत ही अच्छी तरह से समझ आया आपने और मुझे लगता है कि हमारे दोस्त इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें भी काफ़ी जो चीज़ें हैं समझ में आ रहा है कि जीवन एक अभिनय है और अभिनय अगर आप अभिनय समझ के करते हो तो अच्छा लगता है अभी नहीं भूलकर हम अगर कर्म करते, करते, करते हैं तो रियल है। हो जाता है आपके लिए और लोगों के लिए वो हाँसी बन जाता है हाँ। इसीलिए वो तो, समरसता जब हम लोग शब्द यूज करते हैं तो बैलेंस हाँ इम्पॉर्टेंट है हाँ। कि आप असल जीवन में क्या हो और आपको करना क्या है दोनों चीज़ों का बैलेंस अगर आप करते हैं और सोच समझ के थोड़ा सा अगर करते हैं वैसे भी कहते हैं कि रोज़ अगर सवेरे आप ना लेते हो थोड़ा फ्रेश फील हो करते हो वैसे ही नाते नाते अपने आप को भी थोड़ा सा मैं एक अभिनय करता हूं, सबके साथ प्रेम से अभिनय करना है ये भी थोड़ा समझा ले अपने आप को तो अभिनय करने में पूरा आ, दिन जो है दिक्कतें नहीं आएगी बस थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत होती है जहाँ हम समरसता को अपने जीवन में ला सकते हैं चलिए बहुत अच्छा लग रहा है सूरज सिंह जी आपसे बात करके और मुझे लगता है कि अब जैसे कि आपने अपनी बचपन की कहानी हमें सुनाई है आगे क्या हुआ वो भी हम सुनना चाहेंगे क्योंकि आज के ज़माने में जैसे कि हमारे युवा साथियों को देखते हैं काफ़ी लोग इंजीनियरिंग पढ़ते हैं और बहुत सारे अलग अलग वेरायटी ऑफ थिंग्स आज करियर में हैं लेकिन उस समय कुछ दो चैन दो तीन नाम ही फेमस थे उन्हीं में लोग जाते थे लेकिन आज तो वेराइटी ऑफ करियर है फिर भी उस समय आपका करियर कैसे बना कि क्या आपने अपने पैरों पर खड़े होने के लिए आपको कितना समय लगा कैसे क्या क्या किया वो सारी बातें बताइए तो लाइन समझिए हमारी सिविल इंजीनियरिंग थी सिविल इंजीनियरिंग लाइन में प्राय करके देखिए ऐसी चीज़ें आती हैं कि एक तो हमें ठेकेदारों का माहौल रहता है नहीं, नहीं। हम किसी भी कंस्ट्रक्शन के क्षेत्रों में रहते हैं वहां हमारे जो है ना काम करने वाले कारीगर कर रहते हैं लेबर्स रहते हैं सभी के साथ रहते हैं तो इस माहौल में एक अपना किस्म का वातावरण रहता है और दूसरा क्या होता है कि जो भी ठेकेदार रहते हैं की मन में यह धैर्य रहते हैं कि मुझे इससे कैसे अधिक से अधिक आर्थिक संचय करना है करके उनका रहता है और हम जहाँ जिसके तहत हम जिस उसमें नियुक्त हुए हैं हमें लगता है कि उसकी क्वालिटी को ठीक मेंटेन करना है अगर क्वालिटी बिगड़ जाएगी तो ये तो बहुत बड़े समाज सेवा का क्षेत्र है पब्लिक हेल्थ का क्षेत्र है अगर कोई हमारे से ऐसी चीज भूल हो जाएंगी तो एक का नुकसान नहीं होगा हजारों का नुकसान हो जाएगा करके हम उस मझदार वे होते हैं तो उस समय क्या करना होता है एक तो हमें हमारे ऊपर जो व्यवस्थापन जो स्तर है उस स्तर को भी हमें अपनी जवाबदारी दें जवाबदारी और नहीं फिर नहीं जो हमें उन्होंने रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है जिम्मेवार दी है उन जिम्मेवारियों का भी हमें ठीक रीति से हमारे जो है ना रेशियो इत्यादि मिला करके हमारे जो क्वालिटी वाले ठीक किस्म के कंस्ट्रक्शन होने चाहिए करके ये भी हमारी इमरजेंट क्योंकि फ्रेश आने के बाद फिर उस तरफ उनसे भी फेस होना कि भाई उनसे काम भी कैसे लेना है ताकि लॉ एंड ऑर्डर दे करके कोई करके तो वो करते नहीं सामने नहीं आपके पास हाँ, हाँ जी जी जी कर देंगे फिर बाईपास कर देंगे तो इसलिए ये क्षेत्र बहुत ही चुनौतीपूर्ण क्षेत्र था विशेष करके इसमें जो भी इंजीनियर्स को ठेकेदारों को अपने तरफ लेने का भी उनका तरीका क्या रहता है कि कुछ चीज़ ऐसी ऑफरिंग देकर के भी उनको अपने तरफ से उनका एडवांटेज लेना भी वो लोग कभी प्रयास भी करते हैं परंतु इन चीज़ों से बचने के लिए मुझे यही लगता था कि मुझे जिस काम के लिए भेजा गया है इसमें मैं अमानत में ख्यानत कभी भी नहीं करूँगा मेरी जीवन बहुत महत्वपूर्ण है मेरे जीवन का इतिहास ये बताए कि ताकि इंजीनियरिंग क्षेत्र में रहते हुए भी किसी भी स्मोकिंग ड्रिंकिंग मध्य पान लागु पदार्थ और द्रुव्यवसन की ऐसी चीज़ों से मुझे कभी भी टच ही नहीं करना है करके इन चीज़ों से मैं पहले से ही अपने आप में दूर रहा मुझे जीवन भर में ना शराब का कोई टेस्ट मालूम है स्वाद मालूम है न किसी किस्म की स्मोकिंग धूम्रपान का और कोई भी ऐसे लागु पदार्थ इन चीज़ों की मुझे अनुभूति ही नहीं है कि लोग खाते हैं तो पता नहीं मेरे में पानी आता ही क्योंकि तो इन चीजों से नहीं होने के कारण अब मेरा क्या हुआ मैं जब भी कार्य क्षेत्र में जाता था हर लोग समझते थे कि पुत्र आया है हम इसको किसी हीरा वो हमें पानी भी नहीं पिला सकते थे क्योंकि अपने तरफ से भले पाने में पीता था परंतु तो वो नहीं कि ताकि मेरा काम के लिए थोड़ा सा थोड़ा सा हाँ, हाँ, ऐसी बातें मेरे से होती नहीं थी इस आधार से मुझे काम करना पड़ा तो काम करते हुए भी मुझे कुछ चुनौतियाँ रहती थी शुरू शुरू में हुँ, हुँ, रहती थी मुझे बहुत परेशानियां भी हुई काम करते समय पर मैं देखता था कि मेरा अंतिम मेरे लिए दर्पण तो वही है कि मेरा जो भी कंस्ट्रक्शन मेरे सामने होता है वो मेरा दर्पण है वो मेरे जीवन के चरित्र को आचरण को दिखाएगा इसलिए उस दर्पण में मुझे धब्बे दाग लगने नहीं देने हैं करके उस चीज़ों के लिए मैं बहुत ही सतर्क रहता था जी। इस रीति मुझे अच्छा ही सफलता मिली और हर क्षेत्र में मुझे मदद भी मिलती गई और क्या होता है जीवन में देखिए आप अच्छे मोरल के लिए अच्छे काम के लिए आप उन मन में ऐसी दृढ़ विश्वास की आस्था की बातें रख लेंगे तो कोई अनशीन कोई पीछे से ऐसे हाथ आपको मदद कर रहे होंगे कि जो आपको पता ही नहीं पड़ता है कि कैसे मेरे को ये मदद दिया जा रहा है क्योंकि इस प्रकार ये सत्य जीवन का जो है अगर आप बना लें तो पीछे से मदद भी आपको मिलती है ऐसा मेरा जीवन का अनुभव रहा और मैं किसी भी ऐसी चीजों में फंसा आपको फंसाने की स्थिति भी नहीं आई मैं फंसा भी नहीं ये चीज मेरी अनुभूति रही जब फिर आपकी नौकरी वगैरह आपने कहा की या बिजनेस किया कैसे हाँ जी मैं सिविल इंजीनियरिंग में अपनी काम किया अपने मैं पहले समझिए सबसे पहले मैंने वाटर सप्लाई आ, वाटर सप्लाई हाँ वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट में जो समझिए जो मेजर वाटर सप्लाई का उस काम में रहता था डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन बोलते हैं जहाँ से समझो पर्सनल टैप्स दिए जाते हैं और भी रहते हैं और भी रहते हैं उसके उसी बाद में सोवरेज सिस्टम में भी गया वो भी किया डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी काम किया और ये म्यूनसिपलिटी जो मेट्रो म्यूनसिपलिटी उन एरिया में भी काम किया जिसमें बहुत लोग इस ऐसे एक बार का अनुभव है देखिए मुझे कि एक बहुत बड़ा सा पाइप था उसमें जो है ना कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा चेने उसमें लीकेज आ गया था हम लीकेज बनाने के लिए वहाँ बैठे थे सभी टीम ही था तो उस समय में समझो उसकी सप्लाई का सब लाइन ही बंद कर दिया था ऊपर का पूरा मेंटेनेंस पूरा करके कंप्लीट करके जब ठीक हो गया उन्होंने बोला हाँ साहब ठीक हो गया अब सप्लाई छोड़ सकते हैं क्या छप्लाई यहाँ छोड़ सकते हैं पर वो करीब कम से कम सिक्सटीन इंच का पाइप था अच्छा। बहुत ही बड़ा पाइप था जब वहाँ से वो पाइपलाइन का जो वाटर सप्लाई का पानी छोड़ दिया ऐसी दुर्घटना हो गई फूट गया वो अरे इतनी बड़ी आवाज़ आई और वो पानी जा करके के यहाँ यहाँ ऐसे गिरा तो गिरा तो उससे क्या हुआ कि सारी चीज़ों में अगल बगल के दुकानों वाले जो रेस्टोरेंट वाले उनके भी अंदर में पानी चला गया और यहाँ तक कि वो पानी वहाँ से जा करके पूरा कपड़े वाले की दुकान के पास भी चला गया सब करके बहुत ही वो आ गया फिर उस टाइम इमीडिएटली बोला कि भाई बंद करो परंतु जो पानी आ गया था वो तो आएगा ही सही बात है तो इसलिए बहुत ही उसका बहुत ही दिक्कत आई फिर भी उन्होंने बोला कि हमारा ये हो गया ये नुकसान हो गया ये हो गया करके बोला तो उससे फिर मुझे लगा कि चलो जो भी लीगली इनको कॉम्पेंसेट दिया जाएगा वो दिया जाएगा फिर उन्होंने सभी मेरे को घेर लिया अच्छा मेरे गोली आपके कारण ये हुआ है नहीं, नहीं। हुआ है आपकी सारे बस्ती को मुझे पानी पिलाना भी मेरी रिस्पांसिबिलिटी है मेंटेनेंस किया है मेंटेनेंस करने के बाद आपने मेंटेनेंस करने के बाद आपने समझो वो देखा मैं भी देख रहा था सारा चीज़ से मैं कन्फर्म था कन्फर्म होते हुए भी चाहे जो टेक्नोलॉजिकल चीज़ है कभी कभी धोखा भी देते हैं ये चीज़ हो सकता है करके फिर उस बात से उन्होंने जो है ना थोड़ा प्रॉब्लम की क्रिएट की फिर मैंने उनको फिर उस समय भी मैंने समझाया उनको बताया कि चलो भाई आपके कल्याण के लिए है जो भी कंपेंसेट आपको मिलेगा करके करेंगे करके तो फिर उस आधार से धीरे धीरे वो समस्याएं समझे उतनी नहीं रही पर उस दिन मुझे लगा कि मेरे द्वारा इनको नुकसान हुआ है करके लगा भी उनके सारे रेस्टोरेंट में वो भी पानी पड़ गया उसके दुकानों में भी चला गया तो उस चीज में तो कभी कभी देखो जीवन में हम चाहते नहीं नर चाहत कुछ और विधि का और वही और बोलते हैं तो ना फिर वो नुकसान वगैरह कैसे क्या भर पाई हुआ बच फिर क्या है ना उसको शायद उनको कम्पेसेंट दिया फिर उसके बाद कौन दिया क्योंकि सप्लाई डिपार्टमेंट ने दिया अच्छा क्यूँकी हम वाटर सप्लाई के सब सर्वर थे उसने दिया तो फिर उससे लगा कि चलो उनको भी तरले परंतु ये उनको भी कंसीडर हुआ कि भाई ये सब के आउट ऑफ कंट्रोल की बात है जब से समझो नेचुरल कैलोमिटीज जा आ जाती है, जी जी जी तो उसमें किसी के किसी का हाथ में नहीं रहता नहीं। क्योंकि वो समझिए ऐसा है कि जो हाई अल्टीट्यूड से वो पानी आता था कोई ओवर टैंक से वहाँ से ऐसे जाने वाली चीज़ें नहीं है नहीं। और उस जगह में हम रोक भी नहीं सकते थे जब ऊपर से पानी छोड़ दिया तो आएगा वो आएगा तो फिर उसने ऐसा ब्लास्ट का रोक लिया कि बाद में जो तो उस दिन में मेरे को दिल में खटका था फिर भी कहीं नर छति नहीं हुई वो ऐसी चीज दुर्घटना हाँ नहीं हुई हाँ जबकि वो बहुत बड़े बिल्कुल विस्फोट की तरह गए था आकाश तक पानी की छाल गई थी हाँ परंतु फिर भी सब चीजें भी। भी की की नहीं। नहीं। अच्छा। <laughs> करते करते कभी ऐसा भींस जो है अनुभव को सिखाता है तो चलिए इस घटना से आपने क्या सीखा फिर इससे यही सीखा की हमें देखो हर चीज के लिए चौकन्ना रहना चाहिए अपनी टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए हमें फिर दूसरी भी बात है एक जगह और जगह थी पर उस समय हमारे साथ जापानीज टीम थी अच्छा अच्छा। जापानीज टीम थी और उनके पास ऐसा सेलो टेप था साहब अच्छा। उसने ऐसे टेपर कर दिया भले पानी छोड़ा फूटा नहीं अच्छा फिर क्यूँकी साधन स्रोत भी आपके पास रहेंगे तो उस समस्या को उस चुनौती को आप फेस कर सकते कभी कभी हम चाहते है ये नहीं हो परंतु मैं देखा उससे भी बड़ा साइज का था चौबीस अच्छा। इंच का पाइप था हाँ हाँ हा। और बड़े अच्छा। परंतु तो उसने मुझे लगा हा हाँ। उस दिन मेरे पास ये रहता हाँ। तो शायद वो नहीं हो सकता क्योंकि प्रेशर है वो किसी से भी जा सकता है वो तो प्रेशर है कहा सकता परंतु किस चीज के लिए उतने हमारे पास हाई टेक्नोलॉजी की चीजें नहीं थी परंतु बेटर तो परतु तो वो सडनली अब सारा लोग चिल्ला रहे कि भाई हमारे पास पानी सप्लाई नहीं है नहीं। करो करो करो करो करो तो करते समय कभी कभी ऐसा भी तो दोनों चीजें होती है एक तरफ हम एक तरफ हम की चुनौती को भी देखना होता है एक तरफ सावधानी को भी पूरा बरतना होता है बैलेंस रख के चलना है और उन चीजों ये गीत में इसीलिए जी जी चलो उड़ जा रहे पंजी का मैं रेफर दे रहा हूँ ना <laughs> ये दोनों का तालमेल है <laughs> चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया सूरज सिंह जी और मुझे लगता है कि यहाँ पर आ, आ, हर चीज़ को करने के बाद अनुभव होता है लेकिन वो अनुभव अगर हम दूसरे के साथ शेयरिंग करते हैं तो शायद फिर से ये दुर्घटनाएँ है जो हैं कम हो सकती है और हो भी नहीं सकती क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है तो दूसरा पार्टी जो है उन चीज़ों को सीखे और समझे और करे तो बहुत ही अच्छा कहा जाता है कि जहाँ पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कव कभी जान पहुँचे कभी वहाँ पहुँचे सही बात है जहाँ तक रवि की किरणें सूर्य की किरणें पहुंचती हैं, उनसे भी दूर कवि की भावनाएं जा सकती है सही बात परंतु तो जहाँ तक कवि की भावनाएं नहीं पहुँचती है वहां तक अनुभवी के हाथ और उनके जो है ना अनुभव <laughs> पहुँच सकते हैं। इसलिए जीवन में देखिए हर स्टोन पहाड़ों से आता है गिरता है कई बस्तियों में ठोकर खाते पहाड़ों में उतरता है पतरता है करते करते ठोकर खाते खाते लास्ट में जाकर के शालीग्राम बनता है एक सड़कों में फेंका हुआ पत्थर चीनी हथौड़ी लगाते लगाते ठोकते ठोकते ठोकते ठोकते सुंदर मूर्ति बनाते हैं उस मूर्ति को जाकर के मंदिर में रखते हैं लोग उसके ऊपर पूजा अर्चना करके उससे पूरा भावना लेते हैं उससे सिद्धि लेते हैं प्राप्ति करते हैं ये सब चीज़ें की अनुभूति भी करते हैं ये सब चीज़ें आती हैं तो इसलिए अनुभव ऐसा चीज़ जी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और जैसे कि हम लोग कहते हैं कि जीवन में जो संघर्षमय समय आपका बीता है उन सभी चीज़ों को देखते हुए Uh, क्या आप फील करते हैं उस पर एक गीत आप सुनाइए जब आपके समय इस तरह के मुश्किल समय होता है यहाँ ऐसा लगता है कि कुछ ज्यादा ही तनाव या प्रेशर आ रहा है तो उस समय किस तरह के गीत या संगीत को आप पसंद करते हैं मैंने जब संघर्ष और इस इस प्रकार की परिस्थितियाँ आती जी, है जी, जी, जी. उस समय मुझे एक दूसरा गीत था मेरा हा, हा. वो गीत मुझे मैं मन से बात करता था जी, जी, जी. ए, मेरे मन तू गम से नहीं घबराना तू गम आएंगे गम से तू कभी घबराना नहीं करके ऐसा एक गीत था मेरे उसको लाइन मुझे याद नहीं अच्छा आ रही है अच्छा। वो गीत मुझे मैं गुनगुनाता था, था ना मुझे बिल्कुल ही कम्फर्टेबली आती है अच्छा हाँ। रेमन तू कोई भी ऐसी परिस्थिति आती है उन परिस्थितियों में तू नहीं घबराना करके ये ऐसा गीत था किसका गुन <laughs> तो नहीं, नहीं, किस भाव है थोड़ा सा एकाध टूटी फूटी लाइन सुना दी थी उसकी कुछ अभी मेरे <laughs> को नहीं रहा फिर भी पर उसमें कैसा दिल में साहस क्या आता था एहसास क्या होता था परिस्थिति आएंगी तू गम से ना न घबरा घबरा इसका पहले का है वो गीत सुनाता हूँ हाँ। बहुत ही अच्छा बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत गीत आपने याद दिलाया सूरज सिंह जी चलिए सुनते हैं इस गीत को आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो मस्कराते रहो ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में हमारे साथ सूरज सिंह जी हैदराबाद से बिलोंग करते हैं और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस उनके पास है और बहुत समय से जो है अपने जीवन को अच्छी तरह से उन्होंने एक सेल्फ मैनेजमेंट के आधार से उन्होंने जीवन जिया है जैसे कि उन्होंने अपने कॉलेज लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें जो है उन्होंने पहले से ही अपने मन में उनको जो है परमात्मा की शायद कृपा उन पर रही है जो उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को अपने जीवन में आने ही नहीं दिया जैसे उन्होंने बताया कि व्यसन जो भी है बीड़ी सिगरेट शराब इन सभी चीज़ों से जो है आ, बहुत सारे युवा हमारे उस समय जो है अवगत हो जाते हैं उन चीज़ों का सेवन करते हैं लेकिन इन्होंने उन चीज़ों को अपने जीवन में प्रवेश करने ही नहीं दिया तो ये बहुत ही अच्छी उनके अंदर काबिलियत थी जिसके वजह से वो आज भी एक अच्छे संस्थान से भी जुड़े हुए ब्रह्मा कुमारी से भी जुड़े हुए हैं काफ़ी समय से और उस ब्रह्मा कुमारी संस्थान में जुड़कर भी बहुत सारी जो है सेवाएं करते हैं और अपने आप को जो है मेंटेन भी कर रहे हैं मेडिटेशन भी कर रहे हैं तो मैं सूरज सिंह जी ये बात बताइए कि आप ब्रह्मा कुमारी से क्यों जुड़ें इसमें क्या था कि शुरू से मेरे मैंने पारिवारिक संस्कार जो थे हमारे बहुत ही धार्मिक संस्कार थे घर में माँ बाप भी बहुत ही धार्मिक थे यहाँ तक कि कभी आपको विद्या की आवश्यकता पड़े तो सरस्वती चालीसा गुनगुना लेना पढ़ लेना सवेरे करके ये बोला जाता है और जहाँ भी जाते हो कहीं भय है त्रास है डर है तो हनुमान चालीसा पढ़ना और कुछ पैसे की कमी हो तो फिर ये दूसरा ये मैने लक्ष्मी, का लक्ष्मी का की पढ़ लेना ये सब संस्कार हमारे थे जी जी। फिर भी बहुत ही बचपन के संस्कार और काम आते थे ऐसे होते होते धार्मिक चीजों से जुड़ा हुआ था परन्तु कुछ समय ऐसा आया मैं बिल्कुल ही मॉडर्न बन गया ऐसा मॉडर्न हो गया कि इंजीनियरिंग लाइन में जब पढ़ते समय हमारे हाँ हा। दोस्त लोग सभी बहुत ही मॉडर्न हो गए इतने अच्छा मॉडर्न हो गए कि बालों को यहाँ तक बनाना है हाँ करके वो उनका वो ऐसा फैशन था तो मुझे भी लगा चलो दोस्तों के लाग हमें मिलाकर रहना है फिर समझिए यहाँ तक के बूट चैन वाल चैन वाले वो भी पहन लिए फिर जीरो बेल्ट पहने वो और बेल बटम पैंट लगानी और सूट में रहना है हाँ। और रेवान हम जो चश्मा लगाना है गोगल का, जी जी। ग्रीन कलर का ये सब ऐसे फैशनेबल लाइफ बना दी समझो धीरे धीरे दे। क्योंकि जैसा संग वैसा रंग चढ़ता जाता है धीरे धीरे होता है परंतु होते हुए भी धार्मिक आस्था बहुत ही थी गुरु के पास जाना गुरु से अपने मंत्र तंत्र जो भी हमने सीखना ऐसा और उनकी बातें सुनना आध्यात्मिक चीजें सुनना और धार्मिक चीजों को सुनना इन सब चीज से था तो एक मेरा दोस्त जो हम अन्य दोस्त था बचपन का ही दोस्त था उसके साथ हमारा शुरू से ही बचपन से जैसे लोग आई बोलते हैं ना ऐसे किस्म का संबंध था और वो इस संस्थान में आ गया था ब्रह्मा कुमारी संस्थान में आ चारी गया चारी था परंतु मुझे मालूम नहीं था कि क्या है कैसा संस्था है कुछ मालूम ही नहीं था तो जब मैं उसके पास आया उसके पास आया था शाम का ऐसे समझो तीन चार बजे का टाइम था हम होलीडे के दिन में आए थे तो समझो सैटरडे संडे का दिन होगा तो दाढ़ी को क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते मुझे। तो मुझे नहीं काटे जाते हैं हाँ। मुझे हमारे जब शरीर के माँ बाप मर जाते, जाते हैं ना तभी वो मुझे काटा जाता है उसके माँ बाप थे मैंने बोला क्या काम कर रहे हो तुम उल्टा काम कर रहे हो नहीं नहीं वो मेरे काटना है क्यों काट रहे हो होने बोला मुझे सीता का रोल बजाना है <laughs> मैंने बोला भाई तुम कुमार हो अब मेल हो तुमको सीता का रोल तो ये, ये मुझे क्यों काटते हो तुम्हारे तो माँ बाप है उन्होंने बोला कोई अर्जा नहीं होता है मुझे अच्छा नहीं लगा ठीक नहीं लगा उस टाइम <laughs> फिर उसने बोला तुम कहाँ जाते हो उन्हें बोला मैं मेडिटेशन करता हूँ अच्छा तो उसने बोला तेरे को भी इच्छा है चल मेडिटेशन करते हुए मुझे इच्छा होती थी क्योंकि साइलेंस का मैं बिल्कुल ही लवर था साइलेंस मुझे अच्छी लगती साइलेंस मेरे को बहुत पसंद थी तो ले गया शाम को तो ऐसे शाम में हम जैसे गए तो वहाँ पर बिल्कुल लाल लाइट में सब शांत तो और बिल्कुल निश्द सब बैठे हुए थे कुछ मंद मंद धुन धुन और ट्यून बज रहे थे तो उस समय हम इतनी साइलेंस को इतनी शांति को तभी करते थे जब किसी ने शरीर छोड़ा है ऐसा किया करते थे मुझे लगा कि शायद किसी ने आज शरीर छोड़ दिया है कि क्यों ये लोग इतने शांति है। बैठे है। <laughs> हैं परंतु तो किसी के भी चेहरे पर वो दुख की सिकन इत्यादि चीजें नहीं है कोई की भी नहीं आ रही है तो लगा कि नहीं दुख तो नहीं है सबके चेहरे पर मुस्कान और ग्लो है नहीं तो इस प्रकार शांत और स्थब अवस्था में बैठे हुए फिर कुछ समय के बाद जब सफेद लाइट हुई तो फिर सभी ने हलचल किया मुझे ये निराला लगा आ, आ, ये फर्स्ट मेरा एक्सपीरियंस है वो तो शांति मुझे बहुत ही आकर्षित की और जिस प्रकार उतने ग्रुप में लोग बैठे हुए भी इस प्रकार की निःशब्द शांति की अनुभूति जो कर रहे है उसने मुझे बहुत आकर्षित किया वो वो लोग ध्यान कर रहे अच्छा अच्छा राज्यों का ध्यान कर रहे थे वो था इस प्रकार ये पहला मेरा एक्सपीरियंस जो रहा जो शांति का आपको अनुभव हुआ वो हाँ ही चीज़ें जो है आपको आगे बढ़ाया इससे हाँ हाँ चलिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने सुनाया ब्रह्म कुमार से कैसा आपका जुड़ना हुआ तो वो शांति की जो शक्ति है वो आपको बहुत अच्छी लगी और उसकी वजह से आप इस संस्थान से जुड़े और आगे बढ़े अच्छा जीवन में जो है बहुत सारे अनुभव हमारे पास हो सकते हैं अच्छे बुरे अनुभव हो सकते हैं लेकिन कुछ ऐसे अनोखे अनुभव सुनाइए जिसमें बहुत आपको खुशी हुई होगी फिर क्या हुआ कि जब हम ऐसे इस ज्ञान से जुड़ गए जुड़ने के बाद समझिए जीवन में बहुत ही इसके बारे में और भी अध्ययन करते गए हाँ हा। अध्ययन करते करते गए तो विशेष करके जो मन की व्यवस्थापन की स्थिति जो हमें मालूम हुई जो सकारात्मक जीवन पद्धति इससे मालूम हुई राजयोग ध्यान के तहत तो उससे लगा कि बहुत ही अच्छा लगा जीवन में कुछ समझिए कि कि चीज़ हमको करके लगे कि जीवन का सच्चा सुख तो सकारात्मकता में है जीवन में सच्चा सुख तो श्रेष्ठ चिंतन में है जीवन में सच्चा सुख तो आत्म चिंतन में है जीवन में सच्चा सुख तो ध्यानावस्था में है ये, ये स्थिति है करके ये अनुभव हुआ तो इसके कारण हमने इसके गहराइय में भी और अध्ययन किए अच्छा, और देश विदेशों में भी जाना हुआ इसी के कारण अच्छा, अच्छा तो करते करते करते करते करते मुझे ऐसा लगा तो उसके बाद कुछ सेवाओं के क्षेत्र में भी हम बढ़ते गए समाज में हर जगह अपने जीवन को एक वृत्त चित्र जैसे बना, करके, बना के, सैंपल बना, बना करके उनके आगे जाने लगे तो उन लोगों को भी अच्छा लगने लगा कि जो लोग पहले जुए शराब इन सब चीज़ों में अपना जीवन को लुटा दिया करते थे धन से भी बहुत हाथ खो बैठते थे अपने आर्थिक स्थिति भी खराब कर देते थे जीवन भी बर्बाद हो जाया करता था उनके जीवन बनाने का हमें भी थोड़ा अवसर मौका मिला हाँ। इसी, तो इसी उनसे साथ जुड़ने लगे उन्हें बोला कि आपके जीवन में मुस्कुराहट कहाँ से आई हम यही करते थे कि भाई देखो एक ध्यान ऐसी चीज़ है इस सकारात्मक सोच की कला ऐसी है जो आपके जीवन में खुशी और मुस्कुराहट गायब नहीं हो तो उनको लगा भाई ये देखो इतनी अच्छी चीजें बता रहे हैं कि हमको जबकि उनके जीवन में तो कुछ पीने से कुछ खाने से कुछ और चीज़ों के बाद ही ये सब चीज़ हुआ करवा कर परंतु हम तो देखो सफ़ेद बस रहे जेब है खाली हम तो है दुनिया के वाली की स्थिति बना दी पहुंचा दी ये स्थिति में हमको पहुंचा दिया जी, जी। तो उससे हमको लगा कि भाई ये चीज़ इनको भी सप्लाई किया जाए तो उनको देते गए देते गए तो उनकी दुआ लगी दुआ लगने के बाद हमको किसी किसी जगह में ऐसे ऐसे सम्मानित किया गया कि जो बहुत बड़े अवॉर्ड जो है ना पर्सनल रूप में उन्होंने दिया कि उन्होंने सुनाया जी जी तो जी हमें लगा देखो हम किसी चीज की भी कामना किए बिना बहुत कुछ अगर निष्काम भाव से हम किया करते हैं काम किया करते हैं तो उसका मूल्यांकन रखने वाला कोई और है करके हमको लगता है नहीं बहुत ही अच्छी बात आपने सुना मुझे लगता है कि जब आदमी निस्वार्थ भाव से सेवाएं करता है तो उसका फल भी बहुत ही सुख भरा होता है खुशी भरा होता है जब भी कुछ अगर हमको ऐसे अवॉर्ड एक वो तो नॉमिनल चीज़ें लेकिन हमारे अंदर से जो खुशी है शायद उसका मापन कोई नहीं कर सकता एक परमात्मा ही वो चीज़ें दे सकता है और जो अनुभव करता है वही उस चीज़ को जान सकता है दूसरा कोई नहीं तो चलिए सूरज सिंह जी बहुत ही अच्छी बातें आपसे हुई और बहुत ही अच्छा बहुत ही सुंदर अनुभव आपने हमारे साथ बहुत ही कम लेकिन बहुत ही अच्छे अनुभव हमारे साथ आपने सजा किए शेयर किया मुझे बहुत खुशी हुई और मैं यही आशा कर रहा हूँ कि हमारे जो रेडियो माधुबन को इस वक्त सुन रहे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें भी बहुत ही अच्छा लगा होगा और जाते जाते मैं कहूंगा आप आध्यात्मिक क्षेत्र में आने के बाद कौन सा एक गीत आपको बहुत अच्छा लगता हो उसको थोड़ा दो लाइन गुनगुना दीजिए तो आध्यात्मिक क्षेत्र में आने के बाद जी तो मुझे यही लगता है कि कि जो भी हमारे जो गीत बजा करते हैं जो मेडिटेशन में बजा करते हैं जी जी उन मेडिटेशन के गीतों में भी से भी कुछ कुछ ऐसे शब्द हैं जिसमें कि आप भगवान को यहाँ बाबा कहते हैं। है हाँ, हाँ, हाँ। तो उसके शब्द में ही ये बाबा शब्द आ रहा है इसलिए उसको भगवान कहिए या बाबा कहिए जी, जी। बाबा आपने कमाल कर दिया करके जो गीत है हाँ, हाँ। ये गुजता है तो मेरे अंदर ऐसे छलकने लगती हैं, जैसे सागर के के जाकर के सारा बस्तियों बस्ती में पहुंच जाते हैं ऐसे जी जी तो उनकी जो है इस प्रकार की छलक है वो छलक आती है।, है बाबा तेरा बनने में सुख मिलता इलाया ये भी एक गीत है वो भगवान के लिए शब्द है इस सब बाबा शब्द आप कोई माने कोई साधु महात्मा ये सबसे नहीं गए सर्व संबंध है अंत तो गत्वा हमारे सर्व संबंध तो उसी एक का सहारा है तो उस एक को जब हम सर्व सम्बन्धों के रीति से जब हम अनुभव करते हैं तो उसमें हर को हर कोने पर जीवन के हर मोड़ पर जो उसने सहयोग दिया है उससे मुझे एक बार की बात अनुभव आती है कोई एक बहुत बड़ा समारोह था उसमें 500 लोगों ने प्रभात फेरी में जाना था नहीं, नहीं, नहीं। और किसी गेस्ट को उसके लिए तय किया हुआ था वो वो घर से निकल चुका था घर से फोन आ रहा है निकल चुका और यहाँ साइड में हम एक घंटे से हम इंतजार कर रहे हैं फिर मैंने बोला प्रभु आपकी ये सेवा है आपकी सेवा में हम लोग यहाँ हैं और एक घंटे से इंतजार कर रहे हैं तो आप इतना भी मदद नहीं करते करके इतने ही दो विचार मैंने किया? उनको भेजा था टेली समझो ये जो है टेलीपैथिक का कम्युनिकेशन शुरू किया उस तरफ उस समय देखता हूँ तो एक गाड़ी में इनोवा गाड़ी में नगर के मेयर साहब आ रहे हैं तो मेयर साहब को मैंने नमस्ते किया उन्होंने बोला क्या है सूरज सिंह जी हाँ। आपके पास पांच मिनट है क्या हाँ। क्यों क्या हाँ। करना है आपको किसी रैली की उद्घाटन उद्घाटन उन्हें बोला अरे इतना मेरा सौभाग्य चलिए हाँ। मैं उसमें बैठा और वो आकर के उस रैली का उद्घाटन करके गए तो तब लगा कि बाबा कोई ऊपर में देख रहा है क्या? उसी का काम होता है वही कराता है हम सब तो खाली यहाँ निमित्त तो करके वो चला गया उसने जो है न उदघाटन किया जो दूसरा गेस्ट फॉर्मली गेस्ट था वो अभी घंटे गंट <laughs> नहीं, नहीं, में पुल में कुछ दुर्घटना हो गई थी उधर की ट्रैफिक उधर उधर की ट्रैफिक उधर बंद है उनके कम्युनिकेशन उसने भी नहीं किया मेरे को भी नहीं मिला वो आए तो फिर अब क्या करना है मेरे तो सौरी तो बोलना होगा पर समापन करिए सारी रैली दो घंटा तक घूमी उन्होंने समापन किया और दोनों तरफ प्रोग्राम अच्छे हो गए समापन भी बहुत भी। ही रूप से हुआ और शुरुआत भी, सुरुवाद भी, अच्छा भी हुआ।, हुआ।, हुआ एक ही समा एक ही कार्यक्रम के दो हाईलाइटिंग न्यूज जाने के कारण मुझे लगा ये है उनकी कमाल चाह कमाल <laughs> तो इसीलिए मुझे वो गीत बार बार मन में लगता है की बाबा आपने प्रभु आपने कमाल कर दिया करके चलिए सूरज सिंह जी बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातें करके सलामी ज़िंदगी में आप आए और हमारे सभी श्रोताओं के लिए अपने कुछ खास विशेष अनुभव से आपने हमारे सभी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद <laughs> मधुबन रेडियो तो हम सब के लिए समझो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें इतनी मुस्कुराहट और खुशी की चीज़ें देते रहते हैं तो सदा आपको ये सदा सर्वदा ये बहुत ही उन्नति प्रगति में आगे बढ़ता रहे इसकी दिन दोगुना रात चौगुना उन्नति प्रगति होती रहिए ये हमारी सब आपके प्रति दुआएं कहो शुभकामना कहो शुभ कहो ये सब है जी जी थैंक यू शुक्रिया चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही सलामी ज़िंदगी में अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर हम आपके साथ होंगे और आपको आज का ये विशेष सलामी जिंदगी कार्यक्रम कैसे लगा इसके लिए आप प्रतिक्रिया हमारे साथ शेयर कर सकते हैं एस करके चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर चलिए आप सदा मस्त रहें खुश रहें और रेडियो माधुबन को सदा सुनते रहें रेडियो माधुबन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहो मस्क रहो खुशहाल कर दिया हाँ खुशहाल कर दिया ने हमको निहाल कर दी काश आपने हम तो थे में दिया प्रकाश आपने पिंजरे के पंछी को दिया आकाश आपने पिंजरे के पंछी को दिया आकाश आपने आपकी शुभ आशीष ने हमको माला माल कर दिया हमला कर दिया